तो गुणा नाम स्वर्वभेद अवधारणार्थम इदम आरभ्य दृश्यभूता गुण ये तीनों के तीनों गुण क्या है दृश्य ही है कि इन्हीं के कार्य हमें स्थूल रूप में प्राप्त हो जाता है इन गुणों का भेद दृश्यात्मक गुणों का केवल गुणों का तो हो गया भेद विचार दृश्यात्मक गुणों का जो स्वर्पभेद है उसकी निश्चय करने के लिए सूत्र आरंभ होता है चार भागों में विभक्त कर देंगे योग दर्शन के अनुसार कितने तत्व है छब्बीस है योग दर्शन के अनुसार छब्बीस तत्व है जिसमें दो तत्वों का विचार यदि में विस्तार रूप में एक का तो होगी ईश्वर के बारे में तो आगे बोलेंगे नहीं दो ईश्वर तत्व का विचार हो गया जीव तत्व का विचार भी वृत्ति सारित में एक तीन में विचार हो चुका है यहाँ भी बुद्धि प्रति संवेदी पुरुषा का पूर्व में जा चुके हैं आगे में भी एक सूत्र भी आएगा शायद बीस इक्कीसवा फिर उस आगे भी आएगा तीन चौतीस में कई बार जीव का स्वरूप का पुरुष जो जीव पुरुष है उसके बारे में चर्चा होगा तो दो तत्वों का लगभग इस तरह से चर्चा हो चुका है और एक का तो आगे होते रहेगा और बाकी जो बचा कितना 24 इन 24 तत्वों को चार भाव विभक्त कर देते हैं एक का नाम मूल प्रकृति या प्रधान जिसका और कोई कारण नहीं है इसे सदा अविकृति रूप आई है उसको अलिंग भी कहते हैं उसके बाद दूसरे नंबर में आता है लिंग और तीसरे में अविशेष चौथा में विशेष एक हो गया अलिंग एक तत्व और एक तत्व है आपका लिंग महत बोलते हो, बुद्धि तत्व बोलते हैं मन बोलते हैं अनेक नामों से करते हैं दो हो गए और अविशेष नाम के जो चीज है वो छह हैं छह दो आठ और बाकी कितना बच गया सोलह वो सब विशेष नाम तो विशेष आ विशेष लिंग माता लिंगानी गुण पर्वाणी गुण के पर्व के समान समझो जैसे बांस में बीच बीच में पर्व होते ना जो गांठ सा होता है बीच में बांस में उसको पर्व कहते हैं एक बांस में अनेक पर्व जैसे होते हैं उसी प्रकार से सृष्टि रूपी इस बांस में गुणमयी सृष्टि रूपी इस बांस में चार पर्व हैं सबसे पहला नीचे वाला पर्व है जो जड़ से संलग्न जड़ा तक पर्व ही है उसका नाम अलिंग है उसके दूसरा पर्व लिंग है तीसरे पर्व अविशेष और अंतिम पर्व विशेष है। इसे कहते गुण पर्वानी। कितने गुण पर्व चार गुण पर्वानी। विशेष नाम से एक अविशेष नाम का दूसरा लिंगमात्र नाम का तीसरा अलिंग नाम का चौथा इन्हीं चार में पूरे चौबीस तत्व का समावेश कर देना चौबीस और दो छब्बीस हो जाता है कुल 26 तत्व मानते हैं योग दर्शन का अब एक एक भी कौन है विशेष कौन है अविशेष उन सब का विचार स्वयं भाषिकार विस्तार से करने जा है। रहे हैं देखिए तत्र आकाश वायु अग्नि उदक भूमयोग भूतानी शब्द स्पर्श रूप रस दन मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषा पांच विशेषताला ले रहे उसके साथ उनके कारणीभूत पांच अविशेष को भी कथन कर पांच विशेष कौन है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये जो पंचभूत है ये पंचभूत क्या है आपके विशेष है और एक किम उत्पन्न हुए हैं शब्द रूप शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तन ये जो तन हैं भू सूक्ष्मी कहते हैं एक कारण कोटि कारणात्मक है उनका नाम दिया अविशेष शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा रस तन मात्रा गंध तन मात्रा ये जो पांच अविशेषों से पांच विशेष उत्पन्न होते हैं और पांच विशेष वही क्रम से शब्द धन मात्रा से आकाश है स्पर्श तन मात्रा से वायु है अग्नि रूप धन मात्रा से अग्नि है रस तन मात्रा से जल है और गंध तन मात्रा से पृथ्वी है लेन उत्पन्न होते वक्त भी कैसे होते क्या होते उस पर और विस्तार से समझाएंगे देखिए तथा तो श्रोत जीवा घृणानी बुद्ध इंद्रिया वाक पाणी पाय पायुपस्ता कर्मेन्द्रिया एक मन सर्वार्थ वित्तीय अशुता अक्षर से विशेष विशेषा ये ग्यारह ये वस्तु हो गई देखते पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय और मन ये जो ग्यारह ये भी विशेष है तो ग्यारह और पंच सोलह विशेष हो गया लेकिन पांच विशेष के लिए पांच अविशेष माने थे इन्हें ग्यारह विशेष के लिए एक ही अविशेष है। पूरा है जो ग्यारह विशेष कौन पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्मेन्द्रिया और मन जो सर्वार्थकारी है सर्व अनर्थकारी बोलनी चाहिए वास्तव में यानी सर्वार्थकारी कहा जाता है तो सर्वार्थकारी जो ये मन है ये ग्यारहओं का भी कारण अस्मिता अहंकार सात्विक अंगार राजसंगार तामस अंगार से सारे पैदा हो जाते हैं इसलिए कहते हैं ये ग्यारो का सर्वार्थानी ये जो ग्यारह पदार्थे विशेषाहता विशेषाह कस्मा उत्पन्न अस्मिता लक्षण से अविशेष अस्मिता नामक जो अविशेष है उससे उत्पन्न ग्यारह विशेष पदार्थ तो कौन ग्यारह है श्रोत्र चक्षु जीववा और घा घ्रण ये सब बुद्ध इंद्रिया में ज्ञान इंद्रिया तो नहीं लेना ज्ञान को लेना ज्ञानेन्द्रिया वाक पानी पाद पायु उपस्थानी कर्मेन्द्रिया और एकादश और कौन है एकादशम ड मठ ना पूर्ण में डट इसलिए एका संख्या पूरी अस्म एकादश ग्यारोला सूत्र ठीक हाँ, है एकादशम मनहा सर्वाथम और ये मन कैसा है अन्य सकल इंद्रियों के भी काम आने वाला तो उन इंद्रियों का होने न होने में कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपका मन ठीक नहीं है अन्यत्र मनोभव श्रुति कहती मन अन्यत्र रहेगा तो देखा हो भी नहीं देखा हो जैसे सुना हो नहीं सुना वही जैसे कोई फर्क पड़ता है नहीं आप सुने इसमें क्या प्रमाण है? आप सुने हैं, तो यही प्रमाण है कि अपने मन ने उसको ग्रहण कर लिया ये मन ग्रहण ना किया होता तो आप जो सुना हो सुना नहीं पाएंगे जब तक तो सुना हो नहीं सुनाओगे तब मानेंगे नहीं आपने सुना, सुना है। तो होता है ना इसलिए इसका नाम तो श्रुति था पहले वेदों का असली नाम क्या है श्रुति गुरु सुनाता है और चेड़ा सुन करके उसका प्रत्युच्चारण करता है तब मान लिया जाता इसने सुना था इस विषय कौन है समझ जोड़ने वाला क्योंकि जो बोल रही है वो सुनना नहीं जानती जो सुन रहा है वो बोलना नहीं जानता विचित्र देख लो कान सुनता है इन कान बोलेगा क्या वाणी बोलती है ये सुनती नहीं है इन दोनों को परस्पर समझ जोड़ के सुने हुए को बुलवाने वाला कौन है बीच में मन को मानना ही पड़ेगा इसलिए इसको कहते सर्वार्थम एक मन सर्वाथम एक तानी विशेषाह एकादश ये ग्यारह कुल मिलाकर के विशेष हैं ये अस्मिता नामक अविशेष से उत्पन्न होने वाले हैं इस तरह से गुणा नाम षोडशको विशेष परिणाम इस तरह से गुणों के द्वारा उत्पन्न सोलह विशेष परिणाम शट अविशेष और छे क्या हो गया अविशेष सोलह छह बाईस हो गया पूरा और एक हो गया अभी अलिंग अलिंग मात्र कहेंगे महत्व और अलिंग कह देंगे मूल प्रकृति चौबीस हो गए। पच्चीसवा पुरुष नामक जीव है छब्बीसवा ईश्वर नामक पुरुष विशेष है तो कुल छब्बीस प्रति उनका होता है तद यथा वह किस प्रकार से हो बता रहे हैं तो इसमें भी समझना थोड़ा सा अंतरों को समझ लीजिएगा ताकि जो है सुविधा हो जाए आगे समझने में सुविधा होता है ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पैदा हुए हैं वो तो अहंकार का सत्वांश से पैदा होता है सात्विक अहंकार होता है और पंच इंद्रिय जो होते हैं वो तो राजस अहंकार से होता है अहंकार का रजोगांश से होता है और मन उभय उभयात्मक है ये नहीं सोया तामस से हो गया, मन जो है उभय उभयात्मक है वह सत्य तो रज उभय है उसके अंदर इसलिए मन भागता है कहते मन भागता है मन के अंदर रजगुण भी है मनोजबार्त तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्ध मधाओ वरिष्ठ मन के समान जब जब मनि गति तीव्रता शीघ्र गति मनोजवं कार्य गति किसका कारण काम प्रवृत्ति रजगुण का है और लेकिन ज्ञान करा रहे हैं प्रकाशन भी करता है इंद्रियों की तरफ प्राप्त वस्तुओं को इसीलिए वह सत्यात्म सत रज उभयात्मक का सत्तांश रजांश उभयांश से विशिष्ट अहंकार का कार्य मन और तामस अहंकार का कार्य क्या है पंचतन पंचतन मात्राएं पर उन पंचतन मात्राओं का कार्य हुए तामस अहंकार पंचतन मात्राएं आगे करें यथा शब्द स्पर्श तन मतम रूप तन मतम रस तन मात्र एक द्वि त्रि चतुष्पंच लक्षण शब्दाद पंच, शब्दा पंच विशेषातामस अहंकार से ये पंचतन मात्राए इन पंचतन मात्राओं की लक्षणता है स्पर्श तन मात्रा से एक गुण वाला आकाश पैदा होता है शब्द गुणतम आकाशम पैदा हो जाता है उसके बाद जब स्पर्श मात्र से वायु हो तब तो स्पर्श मात्रा से संबद्ध स्पर्शत मात्रा से वायु होता है केवल स्पर्श तयु को उत्पन्न नहीं करता आते वायु में दो गुण मानते हैं ये कौन से कौन से शब्द और स्पर्श इसे कहते देखो एक दि द्वि मने दो गुण वाला वायु त्री तीन गुण वाला मैंने रूप स्पर्श और शब्द चार चतुष, माने चार गुण वाला रसतन मात्रा से उत्पन्न जो जलात्मक कार्य होता है और तो जल में चार हो शलक्षणा और और तो पांच लक्षण पांच गुणों वाला पृथ्वी होती है ये सब पंच के पंच होते हैं शब्दाद है पंच विशेषाह तरह शब्दादि पंच विशेष की उत्पत्ति हो जाती है षष्ठ विशेष अस्मिता मात्र मात्री इसलिए पा, पांच अविशेष हो गया पांच तन मात मात्र और एक अविशेष हो गया आपका अस्मिता अस्मिता मात्री सप्ताह महताेष परिणाम ये सब किसका परिणाम है षड अविशेष महत्व का परिणाम है महात मैंने महत्त्व से षठ अविशेष परिणाम छह अविशेष नाम के जो परिणाम उत्पन्न हुए वो महत्व से पहला मात्र का ही लक्षण बताए सत्ता मात्र से आत्मा सत्ता मात्र से आत्मा गर्थ क्या वो समझना है सत्य क्या चीज है और सत्ता क्या चीज है तदमात्र है आत्मा स्वरूप तदमात्र स्वरूप वाला सत्य क्या है पुरुषार्थ क्रियाक्षम सत्य पुरुषार्थ क्रियाक्षम सत्य तस्य भावः सत्ता तैसे वास्तु तलो तो तल प्रत्यय हो गया सत्ता बन गया पहले सत्य क्या है पुरुषार्थ क्रियाक्षम पुरुषार्थ योग्य क्रिया करने में जो सक्षम है उसी का नाम सत्य तारस स्वरूप जिसे विशिष्ट वस्तु में विद्यमान जो धर्म है उसका नाम सत्ता तो भाव किस हो गए प्रकृति जन्य बोधे प्रकारीभूत धर्म भाव प्रकृति किसको कहते हैं जिस शब्द स्वरूप से प्रत्यादि के द्वारा विशिष्टार्थ के लिए की जाती उसी का नाम प्रकृति प्रकृति और प्रति विभाग के द्वारा ही व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति होती है ना प्रकृति हो गया जैसे आप क्या हैं मनुष्य है न मनुष्य तो आपके अंदर क्या है है क्या चलो है मनुष्यत्व है मान के चलो मनुष्यत्व है तो ये मनुष्य त्व जुड़ गया कहाँ से आया किस अर्थ में आया उसी को समझाने के लिए आपका व्याकरण शास्त्र कहता है प्रकृति जन्य बोध है प्रकृति कौन है मनुष्य उससे आया हुआ है वो त्वा प्रत्यक अलग रखो अभी वो त्वा प्रत्यक किस अर्थ में आता है आपने कहा भाव अर्थ में आता है भाव उस प्रकृति का भाव बताने के लिए तो होते हैं तो भाव क्या है प्रकृति का भाव कहते हैं प्रकृति जन्य जो बोध प्रकृति है मनुष्य एक शब्द प्रयोग किया उस मनुष्य रूपी शब्द प्रयोग करने पर जो आपके मस्तिष्क में ज्ञान विशेष पैदा होता है प्रकृति जन्य जो बोध मानी ज्ञान उस मनुष्य शब्द श्रवणोत्तर काल में जंत करण में उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान विशेष उस ज्ञान विशेष का कारणी भूता जो धर्म प्रकारी प्रकारीभूतो धर्म क्योंकि प्रत्येक ज्ञान में तीन धर्म हुआ वास्तव में है ना विशेषता प्रकारता संसर्गता इसमें तो जो प्रकारी प्रकारीभूत धर्म को प्रकाशन करने वाले का नाम भाव विशेषी भूता धर्म तो स्वयं प्रकृति है प्रकारिभ धर्म का नाम भाव हो गया और संसर्गायुक्त समय दैनिक संबंध हुआ करता है इसलिए प्रकृति जन्य बोध में प्रकृति मनुष्य शब्द तत्श्रवणोत्तर काल में कर्ण उत्पन्न होने वाला जो बोध ज्ञान उस ज्ञानांतर्वर्ती विद्यमान विषयता निरूपक प्रकारता विषयतागा निरूपक जो प्रकारता उस प्रकारता को समझाने के लिए आप व्याकरण शास्त्र में त्व या तल प्रत्यय होता है इसी प्रकार यहां पर आई है अब सत्यब्द शब्द इसके श्रवणोत्तर काल में आपके अंत कण उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान विशेष है क्या है वो ज्ञान विशेष अभी अर्थ बताया था पुरुषार्थ क्रिया क्षमता ये जो कहा था पुरुषार्थ क्रिया करने की क्षमता इस ज्ञान का कारणीभूता ज्ञान का विषय वस्तु में प्रकारीभूत जो धर्म है उसको बताने के लिए हम तल प्रत्यक किए तो शब्द बना सत्ता अर्थात सत्रुपी पदार्थ में विद्यमान जो धर्म विशेष है उसका नाम सत्ता तारस धर्म विशेष वाला तन्मात्र स्वरूप वाला तारस पुरुषार्थ क्रिया सक्षमता रूपी धर्म मात्र स्वरूप वाले वस्तु का नाम महत्व वही बुद्धि तत्व अब वह पुरुषार्थ क्रिया में सक्षम क्या करता है अपना पुरुषार्थ क्रिया की सिद्धि के लिए उत्तरव्रत सभी अविशेष और विशेषों को उत्पन्न कर लेता है ये पुरुषार्थ कैसे करेगा वो पुरुषार्थ क्रिया में सक्षम वो है लेकिन उस क्रिया का संपादन करने के लिए आवश्यकता पदार्थों की उत्पत्ति के लिए विशेष और अविशेषण पदार्थों को उत्पन्न करता है वह भी अपने में ही पैदा करता है विदक्षण होता है स्वभिन्न सत्ता को उत्पत्ति नहीं होता स्वसत्ता को उत्पत्ति होता है स्व अविनाश पूर्वक की उत्पत्ति होती है उसी को कहते हैं स्व समान सत्ता उत्पत्ति है ये अर्थात जैसे दूध जो है फट करके खराब होकर के दही बन जाता है खराब तो हो ही गया दूध तो ही तो दही बन गया ऐसा यहां नहीं है मात तत्व तो का बने रहते हुए ही उस कारिबूता विशेष पैदा हो जाते हैं और शर्ण विशेष का अपना स्वरूप बना रहते हुए ही सोला विशेष पैदा हो जाते हैं और सोलह विशेष अपने स्वरूप बनाए रखते हुए ही घटपट से सारा संसार अतव मूल प्रकृति में क्षय नहीं होता दूध का क्षय हो करके दही बना वैसे यहां परिणाम नहीं है बार बार परिणाम से प्रयोग हो रहा है तो परिणाम को आगे और समझाएंगे अच्छी तरह से परिणाम भी तात्पर्य है स्वस परिणाम अर्थ स्व तो कारणबूत स्वरूप का बिना किंचित क्षय किए ही उसमें कार्य का अभिव्यक्ति होने का नाम परिणाम उसी परिणाम को समझा रहे हैं ये जो महत्व का छह अविशेष नामक परिणाम होते हैं उस महत्व का लक्षण करते हुए कहा था सत्ता मात्रो सत्ता मात्र है सुरूप का ऐसे महत्व का यह छे अविशेष परिणाम हुआ करते हैं कहते हैं परिणाम बार बार कहने से शंका होता है दूध का दही जैसे परिणाम यदि मानोगे तो मूल प्रकृति एक दिन खत्म हो जाएगी ये जैसे थोड़ा थोड़ा दूध में आप जम रख कितना दूध रहेगा एक दिन सब खत्म तो होना ही है ना जब वास्तविक परिणाम मान लेते हैं सत्तांतर परिणाम जो हो रहा है वह विषम सत्ता का परिणाम होने लग जाता है तो स्थिति क्या हो जाएगी आपकी एक दिन मूल प्रकृति खत्म हो जाएगा वो इष्ट नहीं है इसे इनका कहना है सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए आरम्भ करते हैं यम अविशेष्य तस्मिन् एते सप्ता मात्रे महति आत्मनी अवस्थाया देखिये अविशेषे परम वा यह जो छिशेष अपने पढ़ा पंचतन मात्राए और अस्मतारूपी अहंकार इन छो का जो परम है उसका भी जो कारण है तो कौन है वो सब सप्तम इंतिक्ठा देनी पड़ेगी अब अविशेष तत्परम लिंगमात्र प्रदचन अविशेषाहषा अविशेषों का कारण ही भूत है जो अविशेषों का जो नाम से कहा जाता है जिसको लिंग मात्र सबसे कहा गया है जिसको उस लिंग मात्र में सत्ता मात्र में महद में ही ये ते अवस्था ये सब के सब अवस्थित है अर्थात वह कारण रूपा अधिकरण में कार्य रूपी जो ये सारी वस्तु है विशेष ये अभिव्यक्ति जब हो रहे हो तो अभिव्यक्ति इस प्रकार की है कि कारण का किंचित विक्षय के बिना अभिव्यक्ति क्षण्यक्ति जैसा मृतिका है घट में भी व्यक्त हो गया मृत्यु का क्षय हुआ क्या वहां कुछ नहीं इसलिए उस घट को चूर्ण कर दो, तो मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा उसी प्रकार से यहां पर इस महातत्व का किंचित अपनी क्षय किंचित विकार को प्राप्त हुए विनायी तत्वांतर प्रणाम होने का नाम सत्कारिवाद ये सत्कारिवाद को समझाने लगता है और ये एक तस्वीन अवस्था विवृद्धि काष्ठा अनुभवती विवृद्धि काष्ठा मन या भी क्या हो जाएंगे बाद में सोड़श विशेष हो जाएंगे षोड़श विशेष से अनंत ब्रह्मांड हो जाएंगे इससे वृद्धि की काष्ठा अंतिम शतक अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचते रहेगा एवं उत्तर उत्तर कार्य-उत्पत्ति काल में पूर्व कारणों में किसी भी प्रकार का स्वरूप हानि नहीं होती ऐसे कारोत्पत्ति का नाम ही सत्कार प्रतिसंस माना तस्वीन सत्ता मात्र महत्ति आत्मीन और जब प्रलय होता है प्रति संस्यमान मैने प्रलय होता हुआ विलय को प्राप्त करता हुआ नाश को प्राप्त करता हुआ ये सभी अनंत ब्रह्मांड सोलह विशेष रूप धारण कर जाएंगे और सोलह विशेष अविशेष रूप को प्राप्त करेंगे अच्छा विशेष लिंग मात्र में आकर लीन हो जाएंगे इसे तस्वीन सत्ता मात्रे महति आत्मनी अवस्था में अवस्थित होकर के निरासत आव्यक्तम अलिंगम प्रधानम तत् प्रतियंती थी बड़ा विलक्षण कर दिया अलिंगम का लक्षण निस्सत्ता सत्तम निस्सद निरासत निस्सत्ता असत्ता जीसरा अव्यक्त ये सब अलिंग के लिए पर्याय वाची है क्योंकि वह महत्व जो है ना इस प्रधान में लीन हो जाता है उसी को प्रधान कहते हैं मूल प्रकृति कहते हैं अविकृति शब्द से भी कहते हैं वो जो मूल प्रधान है अलिंग है या अव्यक्त है या आपके जो कोई भी अन्य शब्द प्रयोग करते हैं उसको कोई भी शब्द का प्रयोग माया बोलो अविद्या बोलो अपनी अपनी भाषा के अनुसार उसी में सारा चीज चीजत्व तो उन सब को लेकर लीन हो जाता है इसलिए कहते हैं निस्सद सत्य निरसत अव्यक्तम मलिंगम प्रधानम तत्प्रतियंती वहा तत्व वहातत्व भी तत्व निष्प्रधान में प्रतियंति मैंने प्रलय को लय को प्राप्त कर जाता है यहाँ पर शब्दावली बड़ा विलक्षण है इन शब्दावलियों को थोड़ा अच्छे तरह से समझना जरूरी है निस्सता सत्तम निस्सद निस्थासत्त, निरसत देखते हैं निस्सत्ता सत्तम और निस्सद पर जैसा लग रहा है निरसत भी कह दे रहे हैं ऐसा विशेषणों को क्यों दे रहे हैं इस अव्यक्ति के लिए अलिंग को समझाने के लिए वो थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि पहले अलिंग शब्द वित्पत्ति जाना अलिंग किसको कहें क्यों अलिंग नाम पड़ा इसको न किंचित लिंगयति गमयति गमय दी न किंचित लिंगयति गमयती गम बोधी थी अलिंगम जिससे कुछ भी बोध नहीं होता उसका नाम अलिंग जब महत्व पैदा नहीं होता प्रधान अवस्था में किस चीज का बोध नहीं होता महत्व भी बुद्धि का पैदा होने के बाद ही बोध होने लगता है बुद्धि के बिना बोध नहीं हो सकता अति बुद्धि उत्पन्न हुआ हो उस अवस्था का नाम प्रधान है मूल प्रकृति क्योंकि उसका कारण है ना महत्त्व का अर्थात बुद्धि तत्व का कारण कौन है अलिंगे प्रधान है इसलिए उसका नाम अलिंग दे रहे हैं प्रधान का नाम अलिंग पड़ रहा है मूल प्रकृति नामिंग इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो एक ऐसा तत्व है जिस तत्व की स्थिति में किसी भी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किसी प्रकार का बोध नहीं होता है बिल्कुल जड़ी भूत होकर के रहता है गुणों की साम्य अवस्था है इसलिए कहा गया प्रकृति लय जब पूर्व प्रथम पाद विचार हुआ था विधेयक प्रकृति लया नाम प्रकृति लय रूपी समाजी फल को प्राप्त करने वाला अत्यंत दुखी हो जाता है कि दस हजार मनमंत्र गिरा था ना उसमें दस हजार मनमंत्रों तक उसे पड़ा रहेगा जैसे कोई बोध नहीं इसे अलिंग भाव को प्राप्त करने के लिए संकल्प पूर्वक समाधि में कभी अभ्यास नहीं करनी चाहिए नहीं तो प्रकृति लय प्राप्ति होगी और वह प्रकृति लय की जो प्राप्ति होती है तो वहां पर आप अबोध स्वरूप में रह जाएंगे बल्कि आपके ज्ञान स्वरूप के और जड़त्व आ जाता है। अभी तो जड़ चेतन का संबंध दिख रहा है वहां पूर्ण जड़ता को प्राप्त कर जाओ। इसलिए जान के समझा रहे हैं नाम रख दिया उसका नाम ही अलिंग बोध रहित अवस्था है न किंचित लिंग बोधं थी, थी बोधम करोती थी अच्छा और इस लक्षण में जो विशेषण सब आए हुए हैं वह ग्रहण करना विशेषण समझना जरूरी है सबसे पहला विशेषण दिया यहाँ निस्सता सप्तम निस्सता सप्तम सत्ता और असत्ता दोनों से ही निप्तम का मतलब है सत्ता और असपता उभय से ही नहीं सत्ता का अर्थ है सत्य भाव सत मैने भाव मान भावरा भाव उभय स्वरूप से रहित है पहला विशेषण करते है भावा भाव उभय स्वरूप से रहित है अर्थात पुरुषार्थ क्रिया साधकता ही भाव है पुरुषार्थ क्रिया साधक तम सत् तार भाव से रहित है पहले क्या ना सत्य अर्थ क्या है पुरुषार्थ क्रिया साधक सत्यम वो तार रहते है अर्थात भाव से रहते मतलब पुरुषार्थ क्रिया के साधकता भी उसमें नहीं है और ये भी नहीं कह सकते आप फिर पुरुषार्थ क्रिया की असाधकता है क्या वो भी नहीं क्योंकि साधकता और असाधकता उभय से रहित तो उदासीन स्वरूप है वो अलिंग का स्वरूप है इसमें भाव अभावहीन है सत्ता असत्ता से हीन है पुरुषार्थ साधकता या असाधकता उभय से हीन असाधकता उभय से ही और निर्णय तो तो विद्यमान था पुनरुक्ति दोष हो जाएगी सतम विद्यमान है और अविद्य मार्ग अर्थ विद्यमान और अविद्यमान उभय कर रहते है वो उसको न विद्यमान कहा जाएगा न अविद्यमान कहा जाएगा जब कार्य उत्पन्न हो जाता है तब आप समझेंगे विद्यमान है जैसे किसी स्त्री है वो स्त्री जो है उसे स्त्रीत विद्यमान है नि निश्चय कैसे करोगे क्योंकि स्त्रित्व का बाह्य लक्षण तो दिख रहा है सन केवधि स्त्री है लेकिन मात्र को कोई स्त्री नहीं मानता प्रजनन शक्ति विशिष्ट जो है पिंड का नाम ही वास्तविक है ना हर आदमी अपने पति से खुश रहता है क्यों खुश रहता है तो उसे दो चार बच्चे पैदा हो गए बच्चा पैदा ना करे तो नाराज रहेगा कैसी औरत है बांझी दिन रात ताने मारेंगे उसको अर्थात क्या है बाईस तनकेश वस्तित्व का मात्र, मात्र का नाम स्त्रित्व नहीं है प्रजन शक्ति विशिष्ट प्रजनन शक्ति विशिष्ट जो पिंड विशेष नाम ही स्त्रित्व होता है था यदि वह प्रजन्न शक्ति विद्यमान है तो वह स्त्री है यदि प्रजन्न शक्ति विद्यमान नहीं है तो बांझ विचित्रता यहां पर इस प्रधान गया है संसार की प्रजन शक्ति रहित भी है वो सहित भी है विद्यमानता भी है अविद्यमानता भी है यह विद्यमान अविद्यमान उभय से रहित अवस्था रहता है जब बुद्धिदी उत्पन्न नहीं हुआ होता है महत्व आदि उत्पन्न नहीं हुए होते हैं उस अवस्था में जो प्रधान है मूल प्रकृति है वह किसी भी प्रकार की प्रजनन शक्ति से विद्यमान है ये भी नहीं कह सकते और प्रजन से रहित है ये भी नहीं कह सकते ऐसी विलक्षण अवस्था का नाम प्रधान प्रजनन, प्रजन, प्रजनन का मतलब क्या सृष्टि की प्रजन तात्पर्य सृष्टि की प्रजनन शक्ति कि विद्यमानता और अविद्यमानता उभय रहित अवस्था का नाम प्रधान है जिसे निश्च्त शब्द प्रयोग किया और आगे शब्दावली प्रयोग करते क्या लेकिन निरसत ये भी मत समझो ऐसा चीज है तो है ही नहीं कह दो फिर वो है इसमें क्या प्रमाण कार्य उत्पन्न करने की क्षमता की विद्यमानता या विद्यमानता उभय से रहित है और पुरुषार्थ क्रिया शक्ति से का भी विद्यमान तो और अविद्यमान से उभ से है वैसा वस्तु तो है ही क्यों कहते हो वो तो खपुष्प के समान अत्यंत असत होगा वंध्या पुत्र के समान अत्यंत असत होगा तब कहते नहीं निरसत अगला विशेषण जैसे वो समान अत्यंत खपुष्पादिकंत भी नहीं आश्वास तो ये नहीं कि केवल सत्य मत को सत्य बाद में हो अवस्था होने वाला है रहित पहले बोल चुके सहित है अर्थात प्रजन शक्ति विद्यमानता और प्रजन शक्ति की अविद्यमान से रहित है इसे पुरुषार्थ क्रियाकारी साधकता से भी और असाधकता से भी वो रहित है इसलिए ऐसा विशिष्ट स्वरूप वाला उस को समझने के लिए आप नहीं समझ पाते हैं आप यही कहेंगे वो वस्तु वास्तव में है ही नहीं है इस आशंका का निवारण करने के लिए हम प्रश्न करते निराश वह असब्द वस्तु भी नहीं है बड़ी विचित्र है ऐसी अवस्था की आप परिकल्पना करें दृष्टांत तो मिलेगा नहीं संसार में संसार में इसका दृष्टांत तो नहीं मिलेगा क्योंकि सारे संसार इसका कार्य है ना कार्य को दृष्टांत बना करके कारण को आप कल्पना ही कर सकते हैं समझने की को कोशिश कर सकते हैं सिद्ध नहीं कर सकते उसके स्वरूप को सकल अभिव्यक्ति तेईस तत्वों के अभिव्यक्ति का कारणीभूता वह चौबीसवा जो तत्व है जिसे बोध आबोध उभया भाव है सत्ता सत्ता उभया भाव है सद असद उभया भाव है फिर भी वो औसत है सब तत्व तो तो का नाम ही प्रदान है आप बार बार ये सोचेंगे भाई इसको दृष्टांत समझाओ दृष्टांत समझाओ दृष्टांत जो भी दूंगा वो घटेगा नहीं ऐसे विचित्र ऐसा जैसा माया का दृष्टान्त क्या है आप जो मूल प्रकृति माया में कोई फर्क नहीं है ये लोग मूल प्रकृति कहते हैं हम लोग माया कहते हैं वो भी सत्व रचतम गुण साम्य अवस्था है माया विषम अवस्था जगत है अंतर इतना कर देते हैं हाँ ये लोग इसको स्वतंत्र मानते हैं इसका कर्तृत्व भी मानते हैं वो सब वो नहीं मानते रहे वेदांत माया में स्वतंत्रता नहीं है माया में कर्तृत्व नहीं है और इनके यहाँ कर्तृत्व है स्वतंत्रता भी है सृष्टि को बनाने का और इसलिए भोग देने का मोक्ष देने की स्वतंत्रता यही अंतर है वा, वस्तु के लक्षण के दृष्टि से विचार करते हैं स्वरूप दृष्टि से विचार करते हैं तो कोई अंतर नहीं दोनों माया और प्रधान में लेकिन जब उसका स्वरूप के अतिरिक्त तटस्थ लक्षण की ओर आ पाएंगे स्वरूप लक्षण छोड़कर करके विशेष कथन करने के लिए जब चलते हैं वहां तो में फर्क हो जाता है वहां ये कहते स्वतंत्रता से युक्त है कर्तृत्व वो कहते स्वतंत्रता कर्तृत्व रहते थे वो माया अविचित्रता है वहां तो न पुरुष में है न माया में है बाद में जो माया का उत्तम प्रथम कार्य जो अनाजिकाल में कभी हो गया था उस अध्यासिक संबंध के कारण से सारा काम शुरू हो जाता तो वहां कर्तृत्व भोक्त अध्यास में अविद्या परिकल्प जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व है वास्तविक स्वरूपता जीव में भी नहीं है बुद्धि में प्रतिफलित जो बार पुरुषा पुरुष आगे सूत्र से भी समझाएंगे इस इसलिए महत्वत्व के लक्षण को थोड़ा आपको कल्पना करनी पड़ेगी उस कल्पना के लिए एकमात्र दृष्टान्त किंचित सात दृष्टान्त यदि होता है तो आपकी अपनी सुषिप्त अवस्था को बोध है क्या बोध नहीं है ना न लिंगे तो किंचितमिंग अलिंगम वो अलिंग अवस्था है इसे वेदांत तो उसका कारण शरीर भी कहता है कारण है वहां पर कुछ भी बोध नहीं है उस समय यलावच्छिन्न सुप्ति होती रहती है उस कालावच्छेद न किसी प्रकार का बोध का प्रकाश नहीं होता इस मत कही आप नहीं थे हो गए मैं नहीं था आप थे लेकिन मैं था ही भी नहीं कर सकते उस समय उस समय बोल भी बोलते ही नहीं वास्तव में तो इसीलिए वह एक ऐसी अवस्था जब पुरुषार्थ क्रिया साधकता है भी नहीं भी अथवा है नहीं उभरे से परे क्यों पुरुषार्थ क्रिया साधक यदि होता तो पुरुषार्थ करता वो में पुरुषार्थ क्रिया के साधकता रहते हुए भी आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है मानना पड़ेगा अब बिल्कुल नहीं ये भी मत कहिए है नहीं है बिल्कुल फिर तो बाद में कहा से आ जाएगा इसीलिए पुरुषार्थ क्रिया साधकता रूपी सत्ता और असत्ता दोनों से हीन अवस्था है आप सोश्ध की अवस्था यदि पुरुषार्थ क्रिया साध रूपी सत्ता है तो पुरुषार्थ होनी चाहिए आते हुए आपको सत्ता नहीं है लेकिन सत्ता नहीं है करके भी बिल्कुल आप अडर नहीं सकते क्योंकि आगे में होता है उसी कारण से निकल करके सूक्ष्म अवस्था शरीर में जब स्वप्न काल में आ गया जाग्रत काल में तो पुरुषार्थ होता कि नहीं होता है इसलिए हम अत्यंता भाव है भी नहीं कर सकते अतएव सत्ता और असत्ता उभय से हीन अवस्था सुशक्त अवस्था इसी प्रकार से प्रजनन शक्ति रूपी सत्य भी वहां विद्यमान है ये भी नहीं कर सकते विद्यमान नहीं है ये भी नहीं कर सकते यदि विद्यमान था तो उसी समय इंद्रिया प्रकट हो जाना चाहिए काम होना चाहिए था विद्यमान नहीं है भी नहीं कर सकता का भाव क्योंकि उत्तर काल में इंद्रिया प्रकट हो जाती है उसी से यह सूक्ष्म रूपा कार्य सुश्वर कार्य के साथ आभाषण जाता है इसलिए वह सद और सदुब से भी कीन हो गया जो वो अवस्था का कारण शरीर का ही नहीं है ऐसा वस्तु ही नहीं, नहीं कह सकते आप ही है किंतु सत्ता मात्र स्वरूप है आप हैं बस इतनी वो भी स्मृति के आधार पर बाद में कहते हो पूर्व में नहीं उस समय सत्ता सामान्य का बोध होता है इसलिए स्मृति कहती है तथा सताशो में संपन्न होती उस समय वह अपने आत्मा से एक ही भूत होकर लीन होकर के रहता है पर्दा को लेकर रह रहा है यही अंतर है उस समय विलक्षणता यह है आपका दो चीज का बोध सुधार रहता है सत्य तो पूर्ण बोध है चित्त का किंचित बोध है आनंद का बोध है सत चित्त और आनंद तीन अंश में से आनंद की पूर्ण बोध है वहां आनंद का पूरा आनंद ले रहे हैं आप सुष्प्त मिश्र में जाना चाहते हैं वहां पूर्ण आनंद लेकिन वह ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपानंद व पूर्णानंद नहीं है अविद्यालेश के कारण से और किंचित चित्र का ज्ञान भी है और अहम अस्मी का भी ज्ञान है लेकिन वह ज्ञान प्रकाशित न होने से नहीं कहा जाता है जैसे आप प्रकाश और उष्टता दो का अनुभव कर सकते हैं दाहकत्व तो का नहीं क्यों क्योंकि लांचन में ग्लास गिलास ना कांच लगा हुआ है वो कांच आपको अग्नि से दूर रखता है अत अग्नि के साथ साक्षात संबंध होकर के दाहकत्व तो का अनुभव नहीं हो सकता किंतु उसकी गर्मी और प्रकाश तो पूरे कमरे में जा रहा उसी प्रकार से के अंदर होता है सत्य और आनंद ये दोनों सुषित अनुभव हो रहा है किंतु चित का जो विशेष रूप है वन वह अनुभव नहीं ये तीन चीजें हैं अग्नि में भी आप ज्ञात असर में भी तीन चीजें हैं। उष्णत्व है दाहकत्व है प्रकाश है यहां पर भी सत्य चित और आनंद अवस्था को समझने के लिए लाटन का दृष्टांत मन में आती है कांच क्या है यहाँ दृष्टांत में अनुसार दास्तांत में अविद्या है अविद्यार्थी कांच आड़े न आता तो पूर्ण रूपेण हम दाहकत्व का कर, अनुभव करते तो साक्षात ब्रह्मांड में लीन हो जाते मोक्ष हो जाता अविद्यार्थी पर्दा को लेकर के हम सोते हैं इसे सारा काम खराब हो जाता जिसने आप समझाने के रहते हैं वह निरसत विशेषण उस पर बोल रहा था इसका तो यह में समझिए वस्तु ही नहीं है ऐसी कल्पना न करें इसलिए विशेषण दिया निरस अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम तत्प्रतियंती उसी में तत्व ने वह प्रधान उसी में लय मैंने महातत्व भी उसी में लय हो जाता है इस प्रकार सोलह वस्तु जो है छ में लीन एक महातत्व में लीन एक महातत्व भी अपना प्रधान में लीन होगा इस प्रकार से प्रलय में होता है उत्पत्ति का विपरीत क्रम से प्रलय का क्रम तय हुआ अब आगे कहते हैं कि भाई इति ये तेषाम लिंगमात्र परिणाम तेम ने केशाम गुणाना उन्हीं गुणों का इसमें सबसे पहला कार्य यह लिंगमात्र जिसको लिंगमात्र कहते हैं के लिंग थे गमे थी बोधी थी लिंग जो बोध कराने की क्षमता वाला है ज्ञान विशिष्ट ज्ञानोत्पादक सामर्थ्य वाले का नाम ही लिंग वही बुद्धि तत्व उसको महातत्व नाम से भी कहते हैं उसको व्यक्त नाम से भी कहते हैं वह व्यक्त है ये व्यक्त है वह अलिंग है कारण ये लिंग है इसलिए कहते हैं कि वही सबसे पहला परिणाम ऐसा गुणानाम ष लिंग मत्र महत्व प्रथम परिणाम निस्सत्ता असत्त अलिंग परिणाम इसलिए निस्सत्ता निस्ससा असद्रूपा जो अलिंग का यह परिणाम विशेष हैलिंग अवस्था न पुरुषाथ तो हेतु तो। क्योंकि अलिंग क्यों का एक और कारण बता रहे क्योंकि पुरुषार्थ का कोई हेतु ही नहीं है अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थ तो हेतु पुरुषार्थ जो है अलिंग अवस्था में आपका किसी भी प्रवृत्ति के प्रति कारण नहीं बन सकता न आलिंग आदो पुरुषार्थ का तो कारण भवती इसे अलिंग अवस्था में आदो सृष्टि के आरंभ में पुरुषार्थ का कारण नहीं हो सकता न त्या पुरुषार्थ कारणं भवति और अलिंग अवस्था के प्रति भी पुरुषार्थ नहीं भोगापवर्ग के कारण से अलिंग अवस्था ऐसी बात नहीं है अलिंग अवस्था अत्यंत स्वतंत्र ही स्वतंत्रता स्वतं सिद्ध कर रही हैं ये जो मूल प्रकृति प्रदान की अपने स्थिति के लिए पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है भोगार्थ या अपवर्गार्थ ये प्रधान बना हुआ है ऐसी बात नहीं भोग हो या ना हो मोक्ष हो या ना हो कोई लेन देन नहीं प्रधान सदा बना रहेगा यही गड़बड़ हो गया ये प्रधान सदा इस तरह से बना रहेगा स्वतंत्र नित्य रहेगा उसकी नित्य तो ना नित्यता पूर्वक स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं यहाँ पर इससे समस्या होगी मुक्त हो भी जाओगे आप दोबारा प्रधान बना रहेगा ना ये बना रहेगा तो फिर बंधन में डाल सकता है कोई भरोसा है क्या उसका इसलिए माया को सापेक्षित मानी गई है पारमार्थिक नित्यता और पारमार्थिक स्वतंत्रता नहीं मानी गई वेदांत यही अंतर समझिए इन शब्दावलियों से ये अलिंग अवस्था में क्या होता है अलिंग अवस्था में पुरुषार्थ किसी भी उत्पत्ति के प्रति हेतु नहीं नारिंग अवस्था एम आदो में सृष्टि आरंभ काले पुरुषार्थ कारण नव दी न पुरुषार्थ का कारण इतनी उस अलिंग अवस्था के प्रति भी उस अवस्था की के प्रति भी पुरुषार्थता कारण नहीं होती है ना इसलिए पुरुषार्थक पुरुषार्थ पुरुषार्थकृत न होने के कारण से वो नित्य बनी रहती है बाकी सारी चीजें उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं सृष्टि होगी और लय होगा लेकिन प्रकृति का मूल प्रकृति का प्रधान का अलिंग का अव्यक्त का जो है उस अवस्था का कभी न उत्पत्ति है न लय होता वह सदा सदा रहने वाला नित्य पारमार्थिक से युक्त तत्व है यही योग वेदांत में फाक प्रयाणात अवस्था विशेषाणाम आदो पुरुषार्थ का कारणम भवती इन अवस्था विशेषाणाम ये जो तीनों तीनों गुण है इनकी जो अवस्था विशेष हो जाता है विषम अवस्था को जब आ जाता है उसके प्रति पुरुषार्थ का कारण उनकी साम्य अवस्था में स्थित रहने के लिए पुरुषार्थ कारण नहीं होता भोगापव कारण नहीं होता साम्य अवस्था के प्रति भोगप वर्ग कारण नहीं है किंतु अवस्था के प्रति भोगप का कारण है त्रयाणाम तो किंतु त्रयाणाम गुणा नाम अवस्था विशेषाणाम अवस्था विशेष क्या है अविशेष विशेष जो पैदा हुए हैं लिंगमात्र त्र से अविशेष तो साविशेष जो सोलह विशेष ये सारे का नाम क्या है यहां शब्दावली में प्रयोग कर रहे हैं उन सारे विशेषो को कहते हैं अवस्था विशेषाणाम जैसे मृत्यु का की अवस्था विशेषाणाम क्या क्या होता है पहला पिंड रूप धारण किया है ना पिंड से कपाल रूप हुआ कपाल से घट रूप हो गया ये सब अवस्था विशेष किसका मृत्यु का अवस्था विशेषाणाम का निशा आपको लेना पड़ेगा व्यक्त लिंग मात्र बुद्धि तत्व तो नंबर एक अविशेष जो कहे गए थे सोलह विशेष ये तीन कोटि है अवस्था विशेषों की इन अवस्था विशेषों के लिए ही केवल पुरुषार्थ कारण होता है उस अवस्था सामान्य अवस्था जो थी साम्य अवस्था जो रहा उसके प्रति पुरुषार्थ कारण नहीं है सच अर्थो है तो कारणम भवि अनित आख्या इसी कारण से इन पदार्थों को सच हेतु इसी को अर्थ कहते हैं इसी हेतु कहते हैं इसको निमित्त कहते हैं इसको, इसको कारण कहते हैं ये सब अनित ये सारे वस्तु जो अवस्था विशेष है ये जो आपका तेईस तत्व है चौबीसवा प्रधान को छोड़िए ये जो तेईस तत्व है एक छोलह ये जो तेईस तत्व है वो सबके सब अनित्य कहे जाते हैं